मस्तदगण, वायुगण, रुद्रगण, कुछ देवता, दोनों अश्वनिकुमार, ये सभी यद्पि किसी एक स्थान या लोक में निवास नहीं करते, वे भी उनका प्रमुख स्थान भुवर लोक ही है, स्वर्ग में निवास करने वाले आदित्यगण, रबुगण तथा विश्वदेवगण साधारण पितरगण एवं अंगिरा गोत्रिय ऋषि गण भुवर लोक में आकर स्थान प्राप्त करते हैं ये सभी देवगण विमानों में चढ़कर ताराओं एवं ग्रह पिंडों का आश्रय भुवर लोक ही है यह भुवर लोक आदि का वर्णन कहा गया है ब्रह्मा के द्वारा उच्चारण किए शब्दों के द्वारा किया गया है यह महरलोक से बुलोक तक की चर्चा ऊपर की गई है यह सब ताराओं से शुरू हुए हैं यह परस्पर शुद्ध हैं, तथा एक दूसरे से सर्वथा अलग हैं शुक से लेकर चाक्षुष मनु तक वे सभी कल्पान्त में इसी महरलोक में निवास करते हैं प्रभु एवं सनत कुमार आदि ऋषिगण तपोलोक में निवास करते हैं परले में भूलोक से लेकर महलोक तक जब सभी सात सूर्य की रश्मियों के द्वारा दग्ध हो जाते हैं तब मरीचि कश्यप दक्ष स्वांगु अंगिरा पुलह करतु आदि प्रजापति गण एक साथ जनलोक में निवास करते हैं सातवा सप्त लोक है जहां पर पहुंचकर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता इस सत्य लोक का कभी विनाश नहीं होता ध्रुव से लेकर जनलोक तक महर लोक है इस प्रकार अन्य लोक भी है भूवर लोक में अंतभक्षी रसावादी लोग रहते हैं भूलोक में सोम रस पीने वाले लोग बसते हैं स्वर्ग लोक में आद्य का पान किया जाता है महर लोक में रहने वाले मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त होते हैं देवगण यज्ञों द्वारा संतोष प्राप्त करते हैं विप्रो आप जनलोक तथा नीचे के चारों लोकों की चर्चा संक्षेप से सुन चुके हैं अब उसका वर्णन विस्तार से सुनिए वायु बोले हे ऋषियों सर्वप्रथम मरीचि कश्यप दक्ष वशिष्ठ अंगिरा प्रलह और क्रतु आदि ऋषिगण ब्रह्मजी के मानस पुत्र हुए हैं अपनी अपनी परजाओं का विस्तार करके वे पुनः जनलोक में ठहर गए कल्प के अवसान में जब भूभौस्व स्वर्गलोक प्रचंड अग्नि की ज्वालाओं से दग्ध हो जाते हैं तो महरलोक के रहने वाले यम आदि देवगण सूक्ष्म से जनलोक में निवास करते हैं वहां पहुंचने पर वे लोक जनलोक के निवासियों की भांति सामर्थ्यवान रूपवान एवं ऐश्वर्यवान हो जाते हैं जगत के विनाश होने तक वहां उसी रूप में निवास करते हैं ब्रह्मा की महारात्रि समाप्त होने पर उनके दिन का आरंभ होता है तब वे मनु मरीचि आदि ऋषिगण पूर्ववर्ती पुरुषाओं की भांति पुनः देव वंशों की सात भूतियाँ कही गई हैं इनमें से चार कल्पज देवता बीत चुके हैं तीन शेष हैं ये अपने अपने कथित तप के परताप से विराज लोक को प्राप्त होते हैं विराज लोक में जो लोग निवास करते हैं वे दस बार जन्म धारण करते हैं इस प्रकार देवताओं के हजारों युग समाप्त हो गए ऋषों के साथ अमरत होकर वे विराज लोकों में निवास करने के बाद ब्रह्म लोक को प्राप्त हो गए। सूत जी बोले, हे ऋषि गणों, देवताओं का इस परलय एवं सृष्टि का वर्णन विस्तार से कथन नहीं किया जा सकता। काल का कोई आदि नहीं है, संख्याओं की भी कोई गिनती नहीं है। जैसा मैंने आप लोगों से वर्णन किया है, वैसा ही वैसा सब कुछ हुआ है, ऋषि बोले हे सूत जी वेराज नामक लोकों में निवास करने वाले जो आहार करते हैं तथा जो पराकर्मी हैं जितने समय तक वे स्थित रहते हैं ये सब बातें ये अर्थात सुनना चाहते हैं सो कृपा करके बताइए सूत जी बोले हे ऋषियों जो धर्माचरण द्वारा परम शुद्ध एवं निर्विकार लोग होते हैं वे उस वेराज दस कल्प तक निवास करते हैं वे सब परम ज्ञानी सुंदर्शी तथा सूक्ष्म स्वच्छ शरीर वाले होते हैं अनंत काल तक वह रहने के कारण उनके शरीरों से भूतों का संपर्क नहीं होता दस कल्प के बाद वेराज लोक का विवर्तन का समय आता है तब वे वेराज लोक में निवास करते हैं शुद्ध बुद्धि योग अभ्यास उस लोक को छोड़ने के एक साथ उत्सुक होकर आपस में वे इस प्रकार बातचीत करते हैं प्रतिभाशाली अब हम लोग प्रणव का सहारा लेकर ब्रह्मलोक में निवास करेंगे उससे हम सबों का कन्यार होगा इस प्रकार वे लोग योग धर्म महात्माओं योग अभ्यास द्वारा आत्मा को परमात्मा ब्रह्म ममे संन्यासित करके ब्रह्म पद की प्राप लीन हो जाते हैं, सब प्रकार की सुख देने वाली कल्पनाओं से पूर्ण अनामय ब्रह्म लोकों को प्राप्त ब्रह्म आनंद में मग्न होकर वे अमर तत्व को प्राप्त करते हैं, वे ब्रह्म में प्रसिद्ध हैं, उनके प्रोहित ब्रह्म जी हैं, वहाँ के रहने वाले शुद्ध बुद्धि विचार वाले परम तपोनिष्ठ होते हैं, वित्राग क निर्मोह, सत्यवादी, शांत आत्मा को वश में रखने वाले, जितेंद्रिय, दयावान, पवित्र आत्मा वाले मनुष्य को ही ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। यह ब्रह्मापद परम दीप्यगुण संपन्न और आकाश परम चमकीला है। वहां जाकर वे अमर होकर ब्रह्मा जी के साथ निवास करते हैं और सुख का अनुभव करते हुए शोक से छूट जात ऋषि बोले हे हे महापति सूतजी ये प्रार्थ क्या है पर किसको कहते हैं आप कर्पा करके हमको इनके विषय में बदलाई सूतजी बोले हे ऋषियों मैं आपको प्रार्थ और पर के बारे में बतला रहा हूँ दस हजार का एक अयुत होता है सो हजार का एक न्यूत होता है Intent? दस सौ हजार वर्ष का दस न्यूट की एक कोटी होती है, दस करोड़ का एक अरब होता है, दस करोड़ का एक पदम होता है, हजार करोड़ का एक खर्ब होता है, दस करोड़ का एक निखर्ब होता है, सौ करोड़ का एक शंक होता है, हजार करोड़ कोटी के गुणा करने पर उसके गुड़न फल को समुद्र कहते हैं। सहस्त्र अयुत कोटि की एक मध्य सहस्त्र न्युक्त कोटि का एक अंत अंत और एक सहस्त्र कोटि का एक प्रार्ध होता है और दो प्रार्ध की संख्या को एक पर कहते हैं। सो की संख्या को परिधन कहते हैं और सहस्त्र को परिपदमक कहते हैं। ऋषियों ने बतलाया है कि Bhramah ke kalp ki perimanal sanchya Shriştih suruh honne ke samayi teak Ek parardh mani jatati hai Iske baad Ek parai kal ki shriştih rahit istitati mei Bait jatata hai Iske baad pun hai Shriştih suruh ho jatati hai Is tari Ek shriştih ke suruh ke samayi se Douseri shriştih ke suruh ke honne teak Duh paradh Ya ek par kal hota hai Mänei aap ko Par Or paradh ka Kal ko महर्षि की इस प्रकार वाणी को सुनकर वायुदेव ने मीठे स्वर में ब्रह्मलोक के बारे में जो कुछ सुना और देखा था मैं उसी के विषय में आप लोगों को बतला रहा हूं वायुदेव बोले ऋषियों मैं आप लोगों को अन्य वक्ते वक्त वक्त विषयों में बतला रहा हूं अव्यक्त अपव्यक्त की अपेक्षा व्यक्त का भाग महत के दस भाग जितना इस्तूल भूत आदि बताए जाते हैं भूत आदि से दस भाग अधिक इस्तूल परिमार्ग कहा जाता है यह परिमार्ग भी बहुत सुख्म होता है लोक में सबसे सुख्म परम अवेद वस्तु होती है। उसी को परमाणु कहते हैं सूर्य की किरणों में जो बहुत सुख्म धूल के कण दिखाई देते हैं वे प्रथम परमा� जब आपस में मिलन होता है उसे तब त्रस रेणु कहते हैं इसी को पदनरज भी कहते हैं